श्री विष्णु पुराण एक किस्मा अध्याय पुग्रसेन का राज्य भिषेक तथा भगवान का विद्या अध्यन श्री पराशर जी बोले अपने अति अद्भुत कर्मों को देखने से वसुदेव और देवगी को विज्ञान उत्पन्न हुआ देखकर भगवान ने वंशियों को मोहित करने के लिए अपनी वैशवी माया का विस्तार किया और बोले हे मातुह हे पिताजी बलराम जी और मैं बहुत दिनों से कंस के भाई से छुपे हुए आपके दर्शनों के लिए उत्कंठित थे सो आज आपका दर्शन हुआ है जो समय माता-पिता की सेवा किए बिना बीतता है वह असाधु पुरुषों की ही आयु का भागोर्थ जाता है हेतात गुरु देव ब्राह्मण और माता पिता का पूजन करते रहने से देहधारियों का जीवन सफल हो जाता है अतः हे तात कंस के वीर और प्रताप से भी तो हम पर्वतों से जो कुछ अपराध हुआ वो शमा करें श्री पराशर जी बोले राम और कृष्ण ने इस प्रकार कहकर माता पिता को प्रणाम किया और फिर क्रमशः समस्त यदु का यथा योग्य प्रवासियों का सम्मान किया उस समय कंस की पत्नियों और माताएं पृथ्वी पर पड़े हुए मृत कंस को घेरकर दुख शोक से पूर्ण विलाप करने लगी तब चंद्रा ने भी अत्यंत पश्चाताप से विह्ल होकर स्वयं आंखों में आंसू भरकर उन्हें अनेकों प्रकार से ढांगस बंधाया तदनंतर श्री मधुसूदन ने उग्रसेन और पुत्र के मारे जाने पर उन्हें अपने राज्य पद पर अभिशिक्त किया। भगवान श्रीकृष्ण चंद्र द्वारा राजा अभिशिक्त होकर यदुश्रेष्ठ उग्रसैन ने अपने पुत्र तथा और भी जो लोग वहां मारे गए थे, उन सब के आधारवधेहि कर्म किए। आधारवधेहि कर्मों से निवृत्त होने पर सिंहासनारूढ़ उग्रसैन से श्रीहरि हमारी योग्य जो सेवा हो उसके लिए हमें निश्चयंक होकर आज्ञा दीजिए यायती का शाप होने से यद्यपि हमारा वंश राज्य का अधिकारी नहीं है तथापि इस समय मुझे दास के रहते हुए राजाओं को तो क्या आप देवताओं को भी आज्ञा दे सकते हैं श्री जी बोले उग्रसेन से इस प्रकार कहकर धर्म संस्थापना आदि कार मनुष्य रूप धारण करने वाले भगवान कृष्ण ने वायु का समान किया और वह उसी समय वहां उपस्थित हो गया। तब भगवान ने उससे कहा, हे वायु, तुम जाओ और इंद्र से कहो कि हे वासव, व्यर्थ गर्व छोड़कर तुम उग्र को अपनी सुधर्मा नाम की सभा दो। भगवान कृष्ण चंद्र की आज्ञा है कि यह सुधर्मा नामक सभ इसमें यादृच्छ का विराजमान होना उपयुक्त है। श्री पराशर जी बोले, भगवान की ऐसी आज्ञा होने पर वायु ने यह सारा समाचार इंद्रदेव से जाकर कह दिया और इंद्रदेव ने भी तुरंत ही अपनी सुधर्मा नाम की सभा वायु को दे दी। वायु द्वारा लाई हुई उस श्वान रत्नमाय दुबे सभा का संपूर्ण भोगवे यदु श्र तदनंतर समस्त विज्ञानों को जानते हुए और सर्वज्ञान संपन्न होते हुए भी वीरवर कृष्ण और बलराम गुरु शिष्य संबंध को प्रकाशित करने के लिए उपनयन संस्कार के अनंतर विद्योपार्जन के लिए काशी में उत्पन्न हुए अविनत पुरवासी मुनि के यहाँ गए वीर संकर्षण और जनार्दन सांदीप्नी का शिष्यत्व स वेद अभ्यास परायण हो यथा योग्य गुरु शुश्रादि सेवा में प्रवर्त रहकर संपूर्ण लोगों को यथोचित सिस्टाचार प्रदर्शित करने लगे हेद्वेज यह बड़े आश्चर्य की बात हुई कि उन्होंने केवल 64 दिन में रहस्य और संग्रह के सहित संपूर्ण धनुर्वेद सीख लिया। सांदीपनी ने जब उनके इस असंभव और अति मानुष कर्म को देखा, तो यही समझा कि साक्षात सूर्य और चंद्रमा ही मेरे घर आ गए हैं। उन दोनों ने अंगुष्ठ सहित चारु वेद संपूर्ण शास्त्र और सब प्रकार की अस्त्र विद्या एक बार सुनते ही प्राप्त कर ली और फिर गुरुजी से कहा कहिए आपको क्या गुरुदक्षिणा दें महामती सांदीपनी ने उनके अत्यंत्रिय कर्म देखकर प्रभास क्षेत्र के खारी समुद्र में डूबकर मरे हुए अपने पुत्र को मांगा तदनंतर जब वे शस्त्र ग्रहण कर समुद्र के पास पहुँचे तो समुद्र अर्ध्या लेकर उनके सम्मुख उपस्थित हुआ और कहा, मैंने सांगीपुन का पुत्र हरण नहीं किया है, हे दैत्य दवन, मेरे जल में ही पंचजन नामक एक दैत्य शंख हरिप से रहता है, उसी ने उस बालक को पकड़ लिया है। श्री पराशर जी बोले समुद्र देव के इस प्रकार कहने पर भगवान कृष्ण चंद्र ने जल के भीतर जाकर पंच जन का वध किया और उसकी अस्थियों से उत्पन्न हुए शंख को ले लिया जिसके शब्द से दैत्यों का बल नष्ट हो जाता है देवताओं का तेज बढ़ जाता है और अधर्म का शाय होता है का उस पाँच जम्य शंख को बजाते हुए भगवान श्रीकृष्ण चंद्र और बलवान बलराम जी यमपुर को गए और सूर्यपुत्र यम को जीतकर यम यातना भोगते हुए उस बालक को पूर्ववत शरीर युक्त कर उसके पिता को दे दिया इसके पश्चात वे राम और कृष्ण राजा उग्रसेन द्वारा परिपालित मथुरा में जहां के सभी पुरुष उनके आगमन से आनंदित हो रहे थे वहां पधारे इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के 5 अंश में 21वां अध्याय संपूर्ण हुआ जय श्री हरि श्री विष्णु पुराण 22वां अध्याय जरासंध की पराजय श्री पराशर जी बोले हे मैत्रय महाबली कंस जरासंध की पुत्री अस्ति और प्राप्ति से वह वह अतः वह अत्यंत बलिशठ मगधराज क्रोध पूर्वक एक बहुत बड़ी सेना लेकर अपने पत्रियों के स्वामी कंस को मारने वाले श्री हरि को यादवों के सहित मारने की इच्छा से मथुरा पर चढ़ आया जरासंध ने 23 अक्षोहिणी सेना के सहित आकर मथुरा को चारों ओर से घेर लिया तब महाबली राम और जनार्दन थोड़ी सी सेना को साथ लेकर नगर से निकलकर जरासंध के प्रबल सैनिकों से युद्ध करने लगे हे मुनि उस समय श्री राम और श्री कृष्ण ने अपने पुरातन शस्त्रों को ग्रहण करने का विचार किया हे विप्र श्री हरि के स्मरण करते ही उनका शांग धनुष अक्षय बाण युक्त दोतरकश और प्रमोद हे द्विज बलभद्रजी के पास भी उनका मनोवांछित वाहन हल और सुनंद नामक मूसल आकाश से आ गए थे तदनंतर दोनों वीर राम और कृष्ण सेना के सहित मगधराज को युद्ध में हराकर मथुरापुरी में चले आए हे महामुने दुराचारी जरासंध को जीत लेने पर भी उनके जीवित चले जाने के कारण कृष्णचंद्र ने अपुई को अपराजित हे दुजोतम जरासंध फिर उतनी ही सेना लेकर आया किंतु राम और कृष्ण से पराजित होकर भाग गया इस प्रकार अत्यंत दुर्दर्श मगधराज जरासंध ने राम और श्रीकृष्ण आदि यादवों से 18 बार युद्ध किया इन सभी युद्धों में अधिक सहनेशाली जरासंध थोड़ी सी सहना वाले यदुवंशियों से हारकर भाग गया यादों की थोड़ी सी सेना भी जो उसकी अनेक बड़ी सेनाओं से पराजित ना हुई यह सब भगवान विष्णु के अंश अवतार भगवान श्री कृष्ण चंद्र की सनेही का ही महात्म्य था उन मानव धर्मशील जगत पति की यह लीला है कि जो की यह अपने शत्रुओं पर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र छोड़ रहे हैं जो केवल संकल्प से ही संसार उन्हें अपने शत्रु पक्ष का नाश करने के लिए भला उद्भोग फैलाने की कितनी आवश्यकता है? तथापि वे बलवानों से संधि और बलहीनों से युद्ध करके मानव धर्मों का अनुवर्तन कर रहे थे। वे कहीं सांग कहीं दान और कहीं भेदनीति का व्यवहार करते थे तथा कहीं दंड देते और कहीं से स्वयं भाग भी जाते थे। इस प्रकार मानव देह धारियों की चेष्टाओं का अनुवर्तन करते हुए श्री जगतपति की अपनी इच्छा अनुसार लीलाएं होती रहती थी इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के पांचवे अंश में 22 अध्याय संपूर्ण हुआ जय श्री हरि